सन उन्नीस सौ चौरासी हम सुप्रसिद्ध रंग समीक्षक श्री नेमीचंद्री जैन से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं पिछले सितंबर अक्टूबर में उनके साथ बातचीत हुई थी वो अधूरी रह गई थी और उसी को हम आज पूरी करें जी हम लोगों ने पिछली बार बातचीत की थी और बात अधूरी छूट गई थी और जहाँ तक मुझे याद है इलाहाबाद तक की बात हम लोगों ने की थी और इलाहाबाद में इप्टा के साथ आप और रेखा जी ख़ास रूप से जुड़ी हुई थी अब उसके आगे की बात हम जानना चाहेंगे आप दिल्ली कब आए कैसे आए क्यों आए और फिर ख़ास करके नाटक के साथ उस रूप में जिस रूप में आप आज जुड़े हुए हैं कैसे जुड़ गए कुछ और एक ख़ास सवाल तो बाद में पूछेंगे आपसे समीक्षा के बारे में या प्रशिक्षण के बारे में मगर हम पहले आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे कैसे इन विविध क्रियाकलापों में जुड़ते चले गए अब मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा कहाँ बात पिछली बार छूटी थी इलाहाबाद मैंने शायद कहा था कि मैं हमेशा जाना चाहता रहा था बचपन से ही वहाँ जाकर रहे छः सात साल उन्नीस से उन्नीस तक और वहाँ की जो जननाट्य संघ की गतिविधियां थी उससे बहुत घनिष्ठ रूप से संबद्ध भी हम लोग रहे ये जननाट्य संघ का काम जो उन्नीस में जैसा आप जानते ही हैं शुरू हुआ था बहुत तेजी से वो उन्नीस सौ के आसपास तक आते आते तक अपने आंतरिक अंतरविरोधों के कारण ये कहना चाहिए बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनका जिक्र किया भी जा सकता है पर यहाँ फिलहाल हम छोड़ कह सकते हैं कि वो काम कुछ डीला पड़ गया मैं स्वयं अपनी निजी पारिवारिक और दूसरी व्यस्तताओं में और कठिनाइयों में उलझ गया इलाहाबाद में मैंने अब शायद पिछली बार कहा था कि किताबों की दुकान मैंने शुरू की ये सोच कर कि किताबों से जो मेरा रिश्ता है वो शायद ज़्यादा सुगम हो जाएगा मैंने पाया कि किताबों की दुकान करके वो रिश्ता सुगम होने के बजाय उल्टा हुआ और किताबें बेचना किताबें पढ़ने से बिल्कुल भिन्न है और ये जो अंतर्विरोध की परिणति बहुत मेरे लिए घातक सिद्ध हुई निजी आर्थिक क्षति बहुत हुई मैं उस दुकान को चला नहीं सका यानी अपनी घोर अक्षमता मेरे सामने उजागर हुई यद्यपि वो दुकान इतनी केंद्रीय थी इतनी बड़ी थी और इसमें इतना स्टॉक था और इतनी प्रतिष्ठित थी सारे साहित्यकों की और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का वो केंद्र थी हाल ही में धर्मवीर भारती ने अपने एक किसी विचार में यानी परिसंवाद में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे आधुनिक पुस्तक भंडारी वो जगह थी जहाँ हर विचार के लोग साहित्यिक लोग प्रगतिशील और परिमल के लोग भी इकट्ठे होते थे और चाहे जितनी मतभेद थे पर वो एक जगह थी जो एक सांस्कृतिक की तो मैंने वो किताब की दुकान कम और अड्डे की जगह ज़्यादा हो गई और वैसे दुकान की बहुत प्रतिष्ठा थी पर उसको व्यापार व्यापारी है किताबों के साथ जैसा जय, रिश्ता मेरा लेखक के रूप में या कि पाठक के रूप में था वो एक विक्रेता के रूप में उससे बहुत भिन्न है ये इसको रियलाइज़ करने में मुझको बहुत देर लगी त्रेपन चौवन तक मुझको लगने लगा कि ये मैं बहुत मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ ये व्यापार मेरे बस का नहीं है इस बीच में एक बार ये प्रयास भी किया गया था कि एक प्रेसर लगाया जाए प्रकाशन गृह के अच्छा। जाए और बहुत सारी सूत्र हैं निजी जीवन के जो मिलावा जिंदगियों से जुड़े अंततः ये हुआ कि ये, ये काम ठीक नहीं है कुछ और करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को मुक्त करना चाहिए उसमें धन बहुत नष्ट हुआ पारिवारिक निजी पर मैंने कहा कि धन ज्ञात पर मेरा समय मेरी ज़िंदगी भी इसी में चली जाए इससे तो बेहतर है कुछ और रास्ता इसी इसी उद्योग बनगुन में था कि अचानक एक दिन लखनऊ के स्टेशन के ऊपर मेरी भेंट एक मेरे बहुत पुराने दिप बम्बई के मित्र मुंबई में जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के हेड क्वार्टर्स में काम करता था उस ज़माने के हमारे बड़े सहयोगी मित्र कनिष्ठ मित्र गोविंद विद्यार्थी से हुई वो उन दोनों दिल्ली में थे संगीत नाटक अकेडमी की जो सेक्रेटरी थी निर्मला जोशी उनके साथ काम करते थे वैसे अनौपचारिक सहायक के रूप में उनके साथ रह रहे थे पर उन्हीं दिनों अकेडमी में कुछ नए लोगों को लेने की बात थी वह अकेली थी ये उन्नीस की, की मदी की बात है तो वो वहाँ मिले वो कहने लगे कि ये ये सब अपनी सब बातें सुनाने लगे और कहने लगे मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ा तंग आ गया हूँ अब इस काम से चाहता हूँ कुछ और रास्ता निकले ये मेरे बस का नहीं मैं कहाँ फंस गया ज़्यादा तो बोले कि तुम दिल्ली आओगे मैंने कहा कि हाँ दिल्ली क्यों नहीं आ जाएंगे बोले कि ये इस काम के लिए यहाँ पर संगीत नारायक अकेडमी अच्छा। में ये काम है ए, इसके लिए तुम अगर आना चाहो तो इस काम की संगीत नारायडमी की जॉब की एक और पृठभूमी थी पर मैं उसका जिक्र भी फिलहाल नहीं करता हूँ बहरहाल तो मैंने कहा कि अच्छा आ जाएंगे ये तो अच्छा दिलचस्प काम है तो बोले कि अच्छा तुम तो वहीं किसी होटल में ठहरी हुई थी निर्मला जी वहाँ मुझको वो ले गए स्टेशन से मेरा लखनऊ में लखनऊ में ही मैंने मैं कहीं जा रहा था मैंने वो कार्यक्रम अपना रद्द करके उनके साथ मिलने वहाँ चला गया उनसे बातचीत की वो उनको पर अनुकूल ही प्रभाव पड़ा होगा तो उन्होंने कहा कि तुम एक अर्जी लिख दो कि तुम माने इस तरह की कोई जगह संभावना है और मैं उसके लिए आना चाहूँगा मैंने हाथ से लिखकर एक अर्जी उनको दे दी उन्होंने कहा ठीक है ये उसके एक हफ्ते एक हफ्ते बाद एक दिन बाद मुझको नियुक्ति पत्र मिला कि तुम संगीत नाटक में आ, आ, आ जाओ और यहाँ इसमें सहायक के रूप में और मैंने एक नवंबर उन्नीस को संगीत नाटक अकेडमी ज्वाइन की भरी हुई दुकान चलती हुई जैसे कोई और देखने वाला नहीं है ऐसे छोड़कर मैं यूँ ही आया। अच्छा कोई उसका प्रबंध करने की वक्त भी नहीं था उतने कम हाँ। थो, वक्त थोड़ा सा उन्होंने दिया था मुझको आने के लिए हाँ। और मैंने जैसे मुझे लगा कि जैसे मुझे बड़ी राहत मिली उस उस जिससे काम से पिताजी मेरे वहीं रहते थे माताजी भी थी रेखा थी आप कितने साल रहे इलाहाबाद में सात साल रहा सात साल उन्नीस सौ सैंतालीस से लगाकर कर उन्नीस से चौवन तक मैंने साढ़े सात साल के मुझे वहाँ और ये रेखा उन दोनों बीए की परीक्षा देने को थी और बच्चियां थीं दो नहीं तीनों थी कीर्ति कावि तो जन्म उन्नीस में हुआ और उर्मी और रश्मि तीनों एक पढ़ती थी स्कूल में ये लोग सब तुरंत तो आ भी नहीं सकते थे सवाल तो ये था कि उस बड़ी दुकान को कैसे छोड़ कर आए क्या करें उसका ये बड़ा बड़ी समस्या थी बहाल उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो क्या किया दुकान का क्या हुआ <laughs> <laughs> तो मैं कह रहा हूँ कैसे एकदम शुद्ध सहयोग मुझे वहाँ से इलाहाबाद से दिल्ली खींच लाया और ऐसी जगह ले आया लखनऊ के बिल्कुल सहयोग और उससे और, और भी कहीं ले जा सकता था किसी और से भी मुलाकात हो सकती थी मैं जिस तरह की मानसिकता में था कहीं जा सकता था शायद पर संगीत नाटक अकेडमी में आ गया दुकान का फिर कई तरह से उसको समाप्त करने की कोशिश की गई बहुत सारी भी कुछ उससे मिला कुछ बहुत कम करीब करीब वो जितने हज़ारों लाख उसमें कम वो था लगभग बिकाया गया धीरे धीरे एक साल लगा पिताजी को और रेखा वगैरह इन लोगों को वहाँ से वाइंड अप करके दिल्ली आने में ये लोग पचपन के बच्चों की पढ़ाई का भी प्रश्न था तो ये शायद पचपन छप्पन में शायद सब पूरी तरह से आ पाए मैं उन्नीस सौ चौवन में आ गया और मैं संगीत नाटक अकेडमी में आकर मैंने ये काम ज्वाइन कर लिया संगीत नाटक अकेडमी में उसकी जो सचिव थी निर्मला जोशी संगीत और नृत्य की तो जानकारी थी बहुत बड़ी सुंदर आप आप मिले होंगे पर बड़ा एक विख्यात नाम है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि बाद में वो जो काम कर कर सकती थी जो वो ही कर सकती थी वो नहीं कर पाई तरह तरह नहीं अभी कुछ कई वर्ष पहले एक वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई पर पर क्योंकि संगीत और नृत्य के बारे में तो बहुत जानकारी थी नाटक के बारे में उनका जानकारी बहुत कम थी तो कुछ ऐसा संयोग बना कि और जो व्यवस्था संबंधी प्रशासन संबंधी जितना जिम्मेदारी मुझको दी गई वो उसके अतिरिक्त नाटक का काम विशेष रूप से मेरे ऊपर पड़ा कुछ इसकी पृष्ठभूमि ये थी भी कि मैं नाटक से संबद्ध रहा था इबटा से संबद्ध रहा था नाटक में हिस्सा लेता रहा था कुछ ये स्वाभाविक तरह का कार्य का विभाजन जैसा हुआ उस समय अकेडमी में निर्मला जी के अलावा एक तरह से समझिए दो ही हम लोग थे गोविंद विद्यार्थी और हमारे शीला जी थी शिलाडमी बाद बाद बाद अच्छा। में वो कभी नहीं आई अच्छा। तो गोविंद विद्यार्थी और मैं ही दो ही लोग थे यानी आधिकारिक स्तर पर बाकी पर, और क्लिनिकल स्टाफ था और गोविंद विद्यार्थी लाइब्रेरी और दूसरा रिकॉर्डिंग फिल्मिंग वगैरह इस तरह काम देते थे अकेडमी का सारा और प्रशासनिक और जितना ये सब काम था वो देखने के ज़िम्मेदारी में रूपर आ गई तो और उसके साथ नाटक का सिलसिला नाटक से एक नई सबसे जुड़म शुरू आते ही आते सबसे पहले मैं उन्नीस से नवंबर उन्नीस सौ चौवन को मैं आया था दिल्ली में उसके तुरंत बाद ही पहला राष्ट्रीय नाटक समारोह जो संगीत नाटक अकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था वो हो रहा था में, 54 में अच्छा पहला राष्ट्रीय नाटक इसमें सारी देश की भाषाओं के नाटक संस्कृत अंग्रेजी शामिल करते जिसमें पहली बार अलका अपना ई टीपस लेकर आए थे और शंभु मित्र रक्तकर्मी लेकर आए थे संस्कृत का नाटक आया तो पहला उन्नीस सौ में जो बड़ा सबसे बड़ा पहला इतना अखिल भारतीय समारोह जो था वो हुआ और आते ही मुझको कहा गया कि तुम इस तुम्हें क्योंकि नाटक क्यों देखना तो इसी इसके इस सिलसिले के साथ जुड़ जाओ तो नाटक को देखने को भी मिले उस सारे संगठन से जुड़ने का मौका मिला और इतने सारे नाटक के क्षेत्र के अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि शमूह में तो मेरे दोस्त थे कलकत्ते में ही उनसे दोस्ती हुई थी एकता के सिलसिले में हुई थी और बहुत एक निजी उनसे लगाव था तो जब वो यहाँ आए तो उसमें तो उनका नाटक रखकर भी एक था भी एक अद्भुत प्रस्तुतिकरण और तो उनसे एक नया सिलसिला फिर एक दूसरे रूप में जोड़ा और ये मेरी एक नाटक की दुनिया से एक जो एक जो मेरी मेरी नई क्या कहने स्थिति या कि लगाव संबंध हो पहचान संगीत नाटक एकेडमी में मैं चार साल रहा उन्नीस सौ से उन्नीस सौ तक उन्नीस से, से के इस समारोह के बाद उन्नीस सौ के प्रारंभ में पहला राष्ट्रीय फिल्म सेमिनार हुआ जिसकी संयोजिका देवकर्ण रानी थी देवकरानी संगीतमी उस वक्त तक फिल्म अकेडमी के काम का हिस्सा था और देवकर्न उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेम्बर थी और वो उनको ऊपर भार था कमला देवी चट्टोपाध्याय उसकी संगीत एकेडमी की उपाध्यक्ष थी वाइस चेयरमैन वो, वो उन्होंने नाटक वाला हिस्सा पहले जो समारोह इसका मनोज किया वो उसके भी तो ये फिल्म समारोह हुआ तो उस फिल्म के तमाम जो सब बड़े से बड़े लोग जो थे उन सब से परिचय हुआ अगले बार जो की जो काम की योजना थी उसमें ये था कि फिल्म संगीत नृत्य और नाटक इनके समारोह और इनके सेमिनार किए जहाँ अखिल भारतीय जिससे हमारे देश की क्या में क्या है कौन लोग हैं वो एक साथ आ सकें सब एक अंदाज पूरे एक सांस्कृतिक परिस्थिति का हमारे हमारे देश को में उसको लग सके सबको और एक दूसरे से अलग अलग जो लोग हैं वो जुड़ सके और इनके विकास के लिए इन कलाओं के प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए क्या किया जाए इसके बारे में कोई एक निश्चित नीति की शक्ल तभी बन सकती है जब सारे लोग में लगे हुए लोग मगर पिछले वर्षों में आकर के ये दृष्टि कहीं थोड़ी धुंधली हाँ, पड़ गए क्योंकि कम सेमिनार और महोत्सव महोत्सवी बिल्कुल ही नहीं हो गए बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पर मैं आपसे कह रहा हूँ की ये ये था एक परिप्रेक्ष पूरा और मेरा ये सौभाग्य भी है की मुझे इस उस स्तर पर अकेडमी से जुड़ने का मौका मिला तो मैंने इन चारों चारों पांचों कलाओं प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्रों के का ये जो पूरा फैलाव था इसको देखने का इसको आयोजित करने का इसके अनुभव करने का अनुभव करना इस, इस, इसकी बारीकी में जाने का लोगों से मिलने का संगठन संस्थाओं को न, न, न, न, जानने का व्यक्तियों को जानने का जब वो बिल्कुल प्रारंभ आज जो लोग शीर्षस्थ हैं वो बिल्कुल प्रारंभ कर रहे थे या कि अभी अभी उनकी प्रतिभा का पहले पहली पहचान हो रही थी ऐसे सब लोगों से मिलने का मौका मिला मुझको मिला तो उसी उसी योजना के अंतर्गत एक ये तय था कि एक संगी इसका नाटक का एक अखिल भारतीय सेमिनार हुआ तो फिल्म सेमिनार उन्नीस से पचपन में हुआ उन्नीस सौ छप्पन में नाटक का सेमिनार हुआ अखिल भारतीय सेमिनार ड्रामा सेमिनार जिसके निर्देशक थे सचिन शेन गुप्ता बं, के नाटक का उवी अकेडमी की केंद्रीय जो कार्य कार्यकारिणी थी उस सदस्य थे महा बरकर और बहुत सारे जो नाटक के विख्यात लोग थे थे उसमें अब पर क्योंकि एकेडमी में तो मुझे को सारा काम देखना होता था तो सचिन सेन सेनगुप्त की ओवरऑल गाइडेंस में सारा उसका संयोजन कार्यक्रम का मुझको मुझ ही करना पड़ा और वो एक बड़ा भारी सिमिनार हुआ जिसमें बहुत सारी नाटक संबंधी जो कुछ भी नीतियाँ संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से हो सकती हैं सरकार की तरफ से हो सकती हैं और राज्य की अकेडमीज़ की तरफ से हो सकती है उन की एक बड़ी रूपरेखा ये भी एक बड़ा एक विचित्र दुर्भाग्य है हमारी जैसी संस्थाओं में कई तरह होता है कि वो रिपोर्ट बड़ी भारी होती है वो छपी नहीं अच्छा। बाद में वो छपी सचिन सेंगुप्ता ही उसके संपादक थे मैंने बहुत परिश्रम करके उस सारी चीज़ को एडिट किया छपा पूरी किताब लगभग छप गई जब तक वो छप कर चुकी सत्तावन तक तब तक अकेडमी के व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए और वो सारे छपे हुए फर्मे समय सारी चीज स्क्रैप कर दी गई अच्छा और मेरा अनुमान ये है कि शायद मेरे पास एक एक उसकी उसकी जो छपे हुए प्रति है हाँ। और और कहीं किसी एक आद के पास हो तो में हिंदुस्तान सब नष्ट हो गया क्या पता निकल बहुत सारी चीजें हैं वो एक बड़ा एक इतिहास का बड़ा हिस्सा है वो एक पूरी एक गाथा, किता, है।, गाथा है।, है किताब पूरी लिखी जा सकती है और एक बड़ा रोचक पक्ष पूरे या रोचक भी है एक कई मायने उसी एकेडमी के मैंने उस सेमिनार के ही उसमें उसका हिस्सा था कि एक, एक स्कूल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित किया जाए शिक्षण की, की जरूरत है दो तीन तरह की राय थी कि शिक्षण से ज़्यादा नाटक मंडलियां बनानी चाहिए बच्चे नाटक करें उनको सहायता देनी चाहिए एक राय थी कि शिक्षण करना चाहिए शिक्षण की ज़रूरत है उसके बिना नाटक को कला के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता अगर शिक्षण के लिए एक संस्था बनाई जाए तो कहाँ बनाई जाए किस भाषा में बनाई जाए स्पष्टी उसमें भी भि दौर आए थी कि मराठी या कि बंगला जैसी सशक्त सक्रिय रंग सक्रिय भाषाओं में बनाना चाहिए बम्बई या इलाहाबाद में बन, इल, इल, कलकत्ता में बनाना चाहिए पर यह हुआ कि नहीं राष्ट्रीय अकेडमी है ऐसा पहला विद्यालय हिंदी में बनाना चाहिए दिल्ली में बनाना चाहिए अंततः तय हिंदी में और दिल्ली में बनाए जाने की बात ही तय हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के योजना की शुरुआत हुई उसकी उसकी रूपरेखा बनाने का काम उस समय जो सरकार के संयुक्त सचिव थे अशफाक हुसैन वो उनको शायद सौंपा गया था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है वो उन्होंने और अलकाजी ने मिलकर उसकी एकदम उसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा बनाई थी पर वो अकेडमी के जो एग्जीक्यूटिव uh, बोर्ड है उन सब में उस योजना का कुछ उस बातचीत होती रही अगली मीटिंगों में कई एक में, बनने में देर लगी होती रही वो वो उसको कोई कार्य रूप नहीं दिया जा सकता अच्छा। तो ये नहीं छप्पन में बनने के बाद अट्ठावन तक ये स्थिति चलती रही कि वो योजना कैसे कार्यान्वित की जाए ये निर्णय नहीं हो पाया परी बात थी कि ऐसा कुछ करना चाहिए उन्नीस में एक देखिए कैसे चीज़ें ए, बद अदल बदल होती हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय एक तरफ संगीत नाटक एकेडमी की उपाध्यक्ष थी महत्वपूर्ण व्यक्ति थी दूसरी तरफ उनकी जो एकेडमी के सरकारी कर्ता धर्ता थे यानी एक माने कर्ता इस माने में कि मौलाना आज़ाद के, मौला के मुख्य विश्वास पात्र और अशफाक हुसैन जिनका मैंने जिक्र किया संयुक्त सचिव उनके और कमला देवी जी के बीच में कुछ टेंशन था एक तरह इतना तो पढ़ती नहीं थी तो एकेडमी के अलावा भी कमला देवी जी ने भारतीय नाट्य संघ एक बनाया हुआ था और बल्कि पहला जो नाट्य नाट्य समारोह जिसका मैंने जिक्र किया आते ही आते जिसका मुझको काम देखना पड़ा वो संयुक्त माने एकेडमिक के तत्वावधान तो में नहीं हुआ था एकेडमी की सहायता से नाट्य संघ ने किया अच्छा भारतीय नाट्य संघ की एक भारतीय नाट्य संघ को ही अकेदमी ने कमला देवी जी ने अपने प्रभाव से यूनेस्को से संबद्ध कराया हुआ था तो एक तरह का समानांतर एक संगठन कमला देवी जी चलाए हुए थी उस वक्त हालाँकि वो एकेडमी के उपाध्यक्ष भी थी। <laughs> अच्छा उसी योजना के अंतर्गत उन्होंने भारतीय नाट्य संघ के ही एक उसमें उन्नीस में एक यूनेस्को से योजना स्वीकार करवा के एक दो यूनेस्को एक्सपर्ट्स दिल्ली में बुलाए प्रशिक्षण के लिए एक तरफ अकेडमी की योजना थी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित किया जाए पर प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को के जो लोग बुलाए गए वो भारतीय नाट्य संघ की तरफ से आए अच्छा। जिनमें दो विषयों का प्रशिक्षण था एक यानी प्रोडक्शन मेथड्स यानी प्रस्तुति विधियां और एक बाल रंग मंच उस उसमें उसके लिए जगह जगह से लोग इकट्ठे हुए थे आपको ये जानकारी दिलचस्पी होगी कि उस पहले कोर्स में बच्चों वाले उसमें शानदा भी थी, रेखा भी थी अच्छा पहला जो बच्चों के प्रशिक्षण का भी कोर्स अच्छा। यूनेस्को की तरफ अच्छा। से भारतीय नाट्य संघ ने शुरू किया एक अच्छा। साल का कोर्स था और जो प्रोडक्शन वाला जो कोर्स था उसमें राजेंद्र नाथ थे देव महापात्र थे और परिचितों में से ज्यादा अब जो लोग बाद में सक्रिय रह गए उनमें से तो यही लोग हैं का तो लोग शायद और होंगे बहरहाल तो वो अब योजना चली थी उसको लिए भारतीय नाट्य संघ को अकेडमी से ग्रांट मिलती थी दिल्ली संघ को ग्रांट मिलती थी और एक तरह की समानांतर संस्था की तरह से बात अकेडमी में आंतरिक कुछ परिवर्तन कठिनाइयाँ कई तरह, तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं उस वक्त जब इसके इसको संस्था को ग्रांट दे दिए जाने का इस प्रोजेक्ट को भारतीय नाट्य संघ के दिल्ली नाट्य संघ के इस प्रोजेक्ट पर ग्रांट दिए जाने की बात उठी तभी तो सवाल उठा कि अकेडमी की योजना है संघ एक स्कूल बनाने की और ये भी प्रशिक्षण की योजना है तो दो अलग अलग करने से क्या फ़ायदा एक कर दिया जाए तो और ये प्रस्ताव उस तक कमला देवी यानी जो विरोध था उनका शाक हुसैन का वो शायद चले गए थे कि क्या हुआ था कुछ ऐसा हुआ कि वो विरोध समाप्त हो गया था पर कमला देवी का अकेडमी के ऊपर जितना अधिकार आवश्यक था वो पूरी स्थापित हो चुका था यानी वो उनकी वॉइस बहुत प्रमुख हो गई तो ये बात स्वीकृत हो गई कि ये करना चाहिए ये दोनों को अलग रखने से कोई फायदा नहीं स्क्रीन को मिला देना चाहिए तो अट्ठावन के सन अट्ठावन के जब ये कोर्स चल रहा था के बीच में ही एक कमेटी बनाई गई सचिन सेन गुप्ता और ये कि इसको ले लिया टेक ओवर कर लिया जाए और इसी को न्यूक्लियस बनाकर जो अकेडमी का स्कूल बनाना है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वो बना दिया जाए अब ये नाटक का ये जो काम जो हो रहा है अकेडेमी से इसके साथ वैसे भी क्योंकि नाटक का काम नहीं देखता था अकेडेमी में और भी मैं जुड़ा ये काम कैसे हो इसके सही इसके संचालन का तो मुझको नियुक्त किया गया कि ये जो चल, जो चल रहा है ये ए, ट्रेनिंग प्रोग्राम इसकी हम देखभाल करें एक स्पेशल ऑफिसर की तरह से और इसको ट्रिकोवर कर लें अच्छा इसीलिए इसका नाम एशियन एशियन थियटर उसका नाम था एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट उस अच्छा यूनेस्को संस्थान सहयोग से जो बनाई गई थी जब स्कूल को बनाया गया स्कूल की योजना को तो मिलाकर दोनों नाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थियेटर इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था बना दी गई एक स्कीम योजना अकेडमी ने अप्रूव की अट्ठावन का अंत होते होते तक कि पहला कोर्स समाप्त हो गया दूसरे कोर्स के लिए और अलग उसके लिए विद्यार्थी लेने के बजाय ड्रामा स्कूल के लिए एडमिशन किया गया अट्ठाव और उसके लिए यानी उसकेशन थिएटर इंस्टीट्यूट के दूसरे भाग मैंने सेकंड पार्ट के लिए सतुसेन को सचिन सेन गुप्ता लाया अच्छा। ठीक है वही उनको ही उनको, उनको अगला डायरेक्टर राष्ट्रीय विद्यालय का बनाया जाएगा इसी उद्य से उनको वहाँ लाया गया छः महीने तक वो उसके भी डायरेक्टर रहे और मैं उनका उनकी सहायता के लिए स्पेशल ऑफिसर के तरह से मौजूद था और उस स्टेज पर शीला भाटिया को भी कमला देवी जी ने सं, सं, संबद्ध किया अच्छा एशियन थिएटर में और तो से के अंत उन्नीस से के अंत तक ये योजना समाप्त हो गई उनसठ के तक उसकी स्कीम पूरी सचिन भगव ने जैसे बनाई थी अब नए रूप में उसमें से कुछ तत्व जो अलकाजी जी की मूल योजना के थे उसके लिए गए पर बाकी दूसरे ढंग से क्योंकि एक अंतर बुनियादी सचिन बाबू की दृष्टि भारतीय या बंगला रंगमंच की जो अपनी एक बात है जरूरत है उससे जुड़ी हुई ज़्यादा अलकाजी का इनकी योजना और के पीछे एक दूसरा एक वो पर्सपेक्टिव था बहुत अंतर नहीं था पर कार्यान्वयन में अंतर होता उन दोनों योजनाओं के फर्क वो कागज़ कहीं मेरे पास अब भी पड़े होंगे जो अच्छा। दोनों अंतर वाले कागज़ हैं अच्छा पर बहरहाल तो वो सचिन बाबू के उससे शुरू हुए और उनसे ये उन्नीस उन के कारणों में हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया और स्टाफ की नियुक्ति हुई और उन्नीस उन के जुलाई से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय शुरू हुआ अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को चलाने के लिए अकेडमी ही चला रही है तो पूरा सारा अकेडमी का ही एक बजट का एक हिस्सा इसी डाइवर्ट हुआ तो मेरी इच्छा भी थी मैं प्रशासनिक काम से अकेडेमिक काम की तरफ आ सकूं इसकी तलाश तो मुझे थी एकेडमी में वो सब करते करते भी भारत एकेडमी एक के बहुत बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आयोजन इस बीच में नाटक सेमिनार के अलावा संगीत सेमिनार नृत्य सेमिनार नृत्य समारोह संगीत समारोह यूनेस्को के लिए एक महीने के सारे कार्यों का आयोजन बड़े बड़े सब चीज़ें मैंने सब ही संयोजित की थी उनका लगभग अधिकांश एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही थी उनको सब चलाने में अकेडमी और स्टाफ नहीं कम चार पाँच लोग भी थे बस थोड़े से क्लर्क लेवल थे बाकी नर्मा जी मैं और गोविंद जी इस तरह के लोग ही काम चलाते थे बड़े बड़े आयोजन करने के लिए कितने कम लोग अगर जुटे हुए हों तो कर सकते हैं उसका इसका अनुभव जो इकट्ठा के कारण हमको पुराना एक भी कि जब जो करने वाले लोग तो वही लोग होते हैं और फिर सब हो जाता है बहुत सारे स्टाफ की जरूरत नहीं होती है करने वाले लोगों के जरूरत तो ड्रामा स्कूल के साथ मुझको सही मुसबद कर दिया गया जो अकेडमी ने मुझको ट्रांसफ़र किया कुछ ऐसा उसने दोनों एकेडमी के खिलाफ कुछ थोड़ी सी शिकायतें थीं कुछ निमराजी के खिलाफ शिकायतें थी अट्ठावी उनसठ के आस पास इन जी ने फिर इंतज्याग पत्र दिया अकेडमी के बारे में इंक्वायरी चलने लगी थी अच्छा इस तरीके की कुछ बहुत सारी मतलब महंगा नहीं अकेडमी के इतिहास का कई एक बड़े कई कारण सब उसमें जुटे कुछ देर तक मुझे ऐसा भी हुआ कि जब मैं आधा वक्त स्कूल में जाता था मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज और आधा वक्त आर्ट अकेडमी के दफ्तर में एज एक्टिंग सेक्रेटरी अच्छा। बताता था ये एकेडमिक का दफ्तर यहाँ जंगपुरा में ही निज़ामुद्दीन में संगीत उसका ड्रामा स्कूल का प्रारंभ था अच्छा।, अच्छा और अकेडमी का मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस दो गज की दूरी पर दोनों का दफ्तर संगीतना उसके ड्रामा स्कूल का फिर कार्यालय वहाँ से निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्टेशन के पास शिफ्ट हुआ फिर एक बार फिर उसके बाद शिफ्ट कैलाश कॉलोनी में हुआ और फिर उन्नीस में अंतिम रूप से इसमें अंतिम रूप भी अंतिम रूप का वे <laughs> से <उससे भी? laughs> कह सकते हैं रविंद्वनिया हुआ, हुआ। अब भावलपुर में है उन्नीस सौ छिहत्तर में भागलपुर हाउस में और वो भी अभी स्थाई, भी स्थाई है है या नहीं मालूम वो तो जब भी बात होती है, है तब कैसा तो लगता यही है यही बात होती है, है भवन जी चाहिए आपने उसके लिए भवन के लिए कौन सी जगह थी उसका भी एक बहुत दिलचस्प था सारी चीजें सबकी बात करना बहुत मुश्किल है तो इस तरह से मैं नाटक के काम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ता जुड़ता चला गया आना चले चूँकि अच्छा इसी में मैं यही हाँ। कह रहा हूँ कि जब नाटक से मैं जुड़ा संगीत नाटक एकेडमी के संदर्भ में तो पढ़ना भी फिर मैंने ज़्यादा शुरू किया एक नाटक के टिकनिक नाटक के शिल्प नाटक के इतिहास नाटककार नाटक, नाटक संस्थाएं इनसे मैंने जानकारी करना जरूरी था काम के लिए भी और क्योंकि उस किस्म की रुचि थी तो वो इसलिए थोड़ा सहज भी हुआ बहुत मैं बहुत सब नाटक की दुनिया में बने थे उससे फिर उसी वक्त लिखने का भी कुछ जो इलाहाबाद में रहकर एक हद तक लिखना पड़ना पर तो छूट गया था दुकान के उस प्रेशर और तकलीफ़ों के कारण उससे फिर से थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुआ सुरेश अवस्थी से उन्हीं दिनों जान दिन पहचान परिचय हुआ तो हम लोगों के कुछ ये साहित्य और उसके जो नए अपने सूत्र थे वो फिर से एक नए रूप में सक्रिय हुए दिल्ली में उन्नीस में हम लोग हम लोग एक एक मित्र के रहता से एक एमपी के साथ कोई बाइस को विक्टोरिया रोड पर रहते थे अच्छा एक एमपी थे थे मध्य विदेश के वो तो बहुत कम रहते थे अकेले बेचारे आते थे कभी बड़ा बंगला उनको था तो एक थोड़ी देर के लिए हम लोगों को वहाँ अपने साथ रखने के लिए तैयार तो हो तो हम एक साल वहीं रहते थे तो जगह बड़ी केंद्रीय थी उन दोनों बहुत गोष्ठियाँ हुई साहित्य की सब बहुत तमाम लेखन बहुत सा हुआ साहित्य साहित्यिक लेखन भी मेरा बहुत यानी अधूरे साक्षात्कार पुस्तक आप आपको याद होगी जो उपन्यास के बारे में है उसका अधिकांश लेखन दोनों में हुआ है अच्छा और इसका रंगदर्शन का भी बहुत सा लेखन अच्छा उज, उस, समय। उस जमाने में हुआ है अच्छा सत्तावन से लगाकर चौंसठ पैंसठ पाँच छः वर्षों का धारा बहुत बहुत लेखन का क्योंकि एक सृजनात्मक दुनिया से एक नया रिश्ता जुड़ा जो पहले और और रूपों में था पर वो इलाहाबाद के उस उस एक दौर में जैसपे में व्यवसाय के उसमें फंस गया था तो वो एक अजीब ढंग से उठा सीमन में और अवरोध जैसा मन में पैदा होता गया लिखना कम हुआ उन दिनों लेने के लिखा नहीं पर बहुत कम लिखा गया आपकी कविताओं के लिखने का क्रम बराबर बना रहा बहुत नहीं रहा वो तो हमेशा कम था कविताएँ कम लिखी जाती थी जब भी मैं से ही जब सभी जब से भी कवि कविता लिखने की रुचि रही बहुत कब ज्यादा नहीं लिखता आप हिंदी साहित्य में आए वो तो कभी आए कभी और उसके बाद वो सूत्र फिर लगता है ढीला ढीला हुआ और वो शायद उतना ढीला ना होता कविताएं ही ज्यादा लिखी जाती रहती हैं और अगर ये यहाँ आने के बाद ना आलोचनात्मक नाटक चुनने के कारण आलोचनात्मक काम और ज्यादा न करना पड़ा होता और भी कई कारणों से इलाहाबाद में भी रहकर आलोचनात्मक काम ही ज्यादा हुआ कविताएँ लिखी जाती नहीं थोड़ी पर उतनी नहीं लिखी गई इतनी शायद मेरी अपनी वृत्ति के लिए उचित होता अब आज मुझको इतने दिनों बाद अब सोचकर लगता है कि मैंने आलोचना की तरफ आकर बहुत अच्छा किया है नहीं मालूम नहीं मिले निजी तौर पर संतोष नहीं होता बहुत अच्छा ऐसा है निश्चित रूप से उस समय वही अच्छा लगा होगा या चाहे चाहे परिस्थितियों का दबाव तो ना कहा जाए परिस्थितियाँ ऐसी थी यह कहा जाए चाहे कुछ हाँ, नहीं तो उसमें क्या हार जाए आप आज फिर से लेखन चालू हाँ, कर सकते ये, ये, ये, ये, भी हो सकता है उसको okay. कौन रोक सकता ये, ये, ये, है ठीक हाँ। है कम हो गया असल मुझे ये लगता है कि जिंदगी के अनुभव के साथ जो रिश्ता आदमी बनाता है वो आलोचक का और कवि का अलग अलग होता है एक और तरह से अनुभव के प्रति आदमी संवेदनशील होता है आलोचक के रूप में और देखिये हमको ऐसा लगता है कि कवि के रूप में आप अनुभव करते हैं और आलोचक के रूप में भी अनुभव करना जरूरी होता है मगर अनुभव करने के साथ साथ आप उससे अपने आप को असंपृक्त करके अलग करके बैठ करके उसको ए, उसके बारे में सोच विचार करने लगते हैं निर्णय लेते हैं तो शायद ये जो है वो उतनी गहराई से हमको जुड़ने नहीं देता है जितना कि शायद एक कविता कहानी उपन्यास लिख करके आदमी जीवन से जोड़ता है मुझको ऐसा लगता हाँ, है ये, ये, ये इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ पर मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझको अंतर है कभी एक विशेष तो मेरी पहली प्रतिक्रिया कभी जैसी अगर होती भी है तो मैं उसके लिए समय निकालने के बजाय आलोचक के रूप में वो काम उसको लगातार किसी ना किसी दबाव से अब तो करते ही रहना पड़ता है <laughs> अब तो वो जो इमेज एक आलोचक की बनी हुई है वो भी एक बड़ा परेशानी पैदा करती हुई करना ही होता है और आदमी मान लेता है कि कुछ काम जरूरी हैं जो करने हैं तो अपने लिए एक भूमिका जैसे बनती है धीरे धीरे वो बन जाती है वो करता जाता है तो वो बहरहाल तो उस वक्त पर लिखना बहुत हुआ हम लोग वहीं रहते थे बहुत गोष्ठियां नाटक की साहित्य की और कविता की और हर तरह की सक्रियता पूरी थी फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू हुआ अध्यापन का कार्य उसका सचिन बाबू की योजना जरूर थी शत्रु सेन को भी वो ले आए थे पर शत्रु सेन की कोई यानी मैं ये यहाँ तो ये कह ही सकता हूँ कि उनकी कोई ऑर्गनाइजेशनल एबिलिटी कुछ नहीं थी बिल्कुल भी सीधे आदमी थे सज्जन वैसे व्यक्ति बहुत सज्जन थे पर उनका पीने का जो सिलसिला था वो इतना ज़्यादा था आते ही कुछ दिनों बाद इतना ज़्यादा हो गया अंत थे उनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना पड़ा अच्छा और उन, उनकी देखभाल मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी थी काम सब मुझे करना पड़ता था वो एक फिगर हेड की तरह से दिन थे वो यहाँ रहे तो वो एक तरह से वो दो वर्ष जो है अट्ठावन से बासठ तक चार वर्ष स्कूल के चलाने के वो लगभग मेरे ही मैंने ही चलाया अच्छा तो आप मैंने अट्ठावन से अट्ठावन के मध्य से मैं आया और आप अस्सी उन्नीस सौ छिहत्तर तक रहा छिहत्तर तक आप स्कूल में रह छहत्तर में आपने स्कूल छोड़ दिया अच्छा तो अब एक बात ये बताई इसी सिलसिले में पूछा जाए कि निश्चित रूप से आपने चौवन छप्पन अट्ठावन में नाटक देखे जबकि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी और उसके बाद पिछले करीब करीब चौबीस पच्चीस वर्ष अब आज तक प्रशिक्षित बहुत से लोग निकले हैं तो इस प्रशिक्षण के कारण क्या अंतर आया है क्या उपयोगिता रही है आपके दृष्टि में क्योंकि आपने उसकी समस्याओं को हम लोग बराबर ये कहते हैं भाई प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए अब रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी भी वहाँ या बड़ौदा यूनिवर्सिटी के भी डिपार्टमेंट हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी शायद हों हम लोगों को उतनी जानकारी उनकी नहीं है आपको सचमुच क्या चीज़ लगी और इन बरसों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ से कहाँ आगे बढ़ कर गया है इसके बारे में कंट्रोवर्शियल कोई बात हो आप ना कहना चाहें मत कहें और कहना चाहें तो आज तो रिकॉर्ड कर दें आप जो उनको जो नहीं दूसरों को बतलाने की होगी हम नहीं बताएंगे हम तो ट्रांसक्राइब करेंगे क्योंकि तो कहीं कभी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ऑब्जर्वेशन और आप जो शुरू से और इतने वर्षों तक आप साथ में रहे अट्ठावन से लेकर के छिहत्तर तक मैंने अट्ठारह साल और प्रारम्भिक वर्षों में रहे और बाद में छोड़ा आपने तो ये कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में तो जरूर बहुत सी बातें कहना चाहूँगा और जैसे फिर मैंने कहा कि संगीत नारायण एकेडमी का इतिहास का बहुत सा हिस्सा मेरे स्मृति में है जैसे तो स्कूल का तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि उसका तो एक एक जैसे ईंट मैंने मैंने ही रखी है हाँ। और या कि उस उन ईंटों को टूटते बदलते हुए रंग और रूप बदलते हुए देखा है और हर ठंड उस उल्लास को या कहसे एक्साइटमेंट को और उस यातना को अनुभव किया है कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी संस्था से मेरा इतना लगाव नहीं बना जिंदगी तो कह रहा हूँ इसके पहले मैं एक और दिलचस्प घटना जरूर आपको सुनाना चाहता हूँ रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ उसको कहता था मैं रहा हूँ कई और लोगों से पर रिकॉर्डेड नहीं है रहे कुछ बहुत कई प्रकार से बड़ी कंट्रोवर्शियल है पर फिर भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ hmm. और वो है अट्ठावन में जो संगीत नाटक अकेडमी ने नाटक और प्रदर्शन का ए, के की वो जो किया था जिसमें कामिका को hmm. प्रदर्शन 59 में फिफ्टी नाइन में मई फिफ्टी नाइन में हम लोग प्रदर्शन करके गए थे अगस्त में से निश्चित है इस तारीख के बारे में हम हमसे सोचेंगे क्योंकि तो 59 में हम ड्रामा स्कूल में जा चुके थे इसलिए मैं आई एम नॉट श्योर कि ये 59 हो सकती है अच्छा चेक कर लेंगे यहाँ हाँ, पर तो क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत क्रूशल एक हाँ, इवेंट अच्छा, है चलिए तो ये जब एक योजना हुई कि इस तरह का एक किया जाए प्रदर्शन की और नाटक को पुरस्कार की तो मैं बहुत उत्साहित हुआ इसके लिए और इसके लिए पूरी तैयारी करने में मेरा बहुत परिश्रम भी हुआ मैंने जो नतीजा निकला था नाटक के बारे में वो बहुत ही मेरा, मैं मुझसे बहुत ही चिंतित हुआ अब जजिस के नाम मैं नहीं बता नहीं बताया एक तो दिनकर जी थे उसमें से नहीं नहीं वो तो वो अब मैं आपसे सारी बात कह रहा हूँ नहीं नहीं कहिए ना क्या नहीं, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग थे उन्होंने राकेश के बजाय चंद्रगुप्त विद्यालंकार की न्याय की रात को पहला अच्छा आप आप लेखन के बात कर लेखन की बात नाट्य लेखन की बात हाँ। तो उसको पहला पुरस्कार दिया अरे राम मेरा पढ़कर दिल बैठ गया मैंने कहा कि ये हिंदी नाटक में पहली बार एक ऐसा नाटक मौजूद है जिसको हम कर सकते हैं या कि जिसके सहारे हिंदी नाटक की कहीं कोई शुरुआत हो सकती है आगे अषाढ़ का एक दिन और उसकी बजाय कैसे नाटक को पुरस्कार मिलेगा जो ठीक है बुरा नहीं है अपने ढंग से रोचक है पर क्या तुलना आ, हो सकती है कोई तुलना नहीं हो सकती और मेरे मन से लगा कि ये एक संगीत नाटक अकेडमी इससे बड़ा कोई अपराध हिंदी नाटक के साथ नहीं कर सकती अच्छा। बहुत मेरे मन में इससे बड़ी बड़ी ग्लानी और बहुत कष्ट पर ये निर्णय तो निर्णायकों का आ गया अच्छा और अब उसको क्या कैसे करें मैं निर्मला जी जाकर कहा कि निर्मला जी अत्याचार अन्याय है ये गलत है। हम अगर नाटक के बारे में कुछ भी जानते हैं, समझते हैं तो ये हम इसको ठीक नहीं समझते कि ये होना चाहिए किसी तरह से रुके मैंने कहा आप भी पढ़ ली मैंने कहा दो और मित्रों से कहा तो पढ़ी पढ़ी मुझे हमेशा इस बात का संतोष है कि मैं इस निर्मला जी को इसके लिए तैयार कर सकता कि ये निर्णय ठीक नहीं है और इसको इसको किसी तरह से बदलने की कोशिश करना चाहिए अच्छा उसको निर्णय करने वाले लोग बड़े विख्यात लोग थे बोलिए ना नाम, बोल दीजिए ना क्या फर्क। जिनमें हजारी अच्छा। और दो नाम और फिर कोई उपाय कुछ नहीं आया था उस तब स्टेज पर निर्मला जी ने दिनकर जी एक विषय अलग से तब उस दिनकर जी से बातचीत भी हुई और उस कमेटी ने उस का आशार एक तो एक तो एक दिन अच्छा, अच्छा तो आषाढ़ का एक दिन को जो पुरस्कार मिला वो एक ऐसा ऐसे संघर्ष का और मेरे मन के लिए निश्चय और उसका वक्त बीता था कि मैं, मैं आज आज भी जब याद करता हूँ तो मन मुझे कैसे लगता है कि क्या होता इस तरह से पूरे हिंदी नाटक के लिए वो मोड है टर्निंग पॉइंट और आषाढ़ का एक दिन रिजेक्ट हो जाता और न्याय रात हो ये नहीं कि आषाढ़ का एक दिन को बाद में मान्यता नहीं मिलती ये नहीं मैंने ये तो संभव ही नहीं है पर एक ऐसा गलत काम हुआ हुआ होता जिसकी जो पता नहीं इसका नाम क्या निकलता मैंने क्या नहीं चलता तो मैं सोचता हूँ कि ये ये कैसा एक विचित्र घटना जिस है जिसका संतोष आज तक है कि वो, वो अच्छा काम हुआ और नामिका को के उस प्रदर्शन को होने में तो कोई जो राय थी नहीं और वो था और एक बड़ा एक हिंदी की तो कोई अच्छी संस, सक्रिय संस्था कहीं देश में थी नहीं नामिका के अलावा दिल्ली में ये जो हिंदी का करते रमेश मेहता का काम तो लोकप्रिय तो, ढंग का काम तो अच्छा काम है और दिल्ली के रंगमंच के इतिहास में उनका नाम जरूर महत्वपूर्ण है जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तो वो तो हिंदी नाटक करते, करते थे और लोग देखने आते थे आपके पास रमेश जी का नया पता है क्या जी क्योंकि पार... उनका पता पिछली बार वो जो करोलबाग वाला पता है वो लोग बोलते हैं बदल गया है और हम ये लोग थोड़ा बहुत करते थे बाकी हिंदी का नाटक करने का कोई खास स्तर नहीं था आ, मैंने जिस नाटक उसका नाटक समारोह का जिक्र किया पहले अखिल भारतीय नाटक हाँ। समारोह का उसमें दिल्ली आर्ट थिएटर ने ही अच्छा नाटक किया था अच्छा हिंदी का नाटक शायद यही किया गया था याद नहीं रखा हालांकि मैंने वो पूरी सूची बना कर रखी वही भी एक वो किसी को याद नहीं रह गई कहीं से हमने ढूंढ के निकाली वो पूरी संगीत नाटक के रिकॉर्ड्स तक में वो सब घूजना नहीं।, नहीं है कहीं तो ये एक मैंने कहा कि स्कूल की बात करने के पहले ये कैसा एक महत्वपूर्ण एक घटना है, है, है जो मेरे अपने मन में भी मुझे मन में एक तरह का संतोष है हिंदी नाटक के को आगे लाने में या हिंदी नाटक को बढ़ने में कुछ मदद देने में मैं इस घटना को एक महत्वपूर्ण मानता हूं ए, और हो सकता है ये मैं, मैं क्योंकि मैं इसमें सहायक हुआ इसलिए इतना महत्वपूर्ण मानता हूं पर मैं समझता हूं कि आशार का एक दिन हिंदी का अब भी सर्वश्रेष्ठ नाटक है नाटक। है ये मेरी धारणा भी बनी हुई है परिवर्तन हुए हैं कई चीज़ों में नाटक आगे बढ़ा है पर मुझको लगता है कि वो जो आ, जो जो है जो रूप और वस्तु का जैसा संयोजन और भाषा का जो एक तरह की खूबी और संरचना का जो एक तरह का संतुलन चरित्रों के बारे में की विविध बहुत सारे ऐसे गुण हैं उस, उस नाटक में जिनका ऐसा समग्र रूप और नाटकों में उनमें हर एक गुण और, और इस नाटक में ज़्यादा बेहतर मिल, मिल, मिल सकता है शायद मैंने उस आषाढ़ का एक दिन में कालीदास के चरित्र को लेकर के वो जो प्रश्न उठाए हाँ, जाते हैं उनके अलावा तो और कहीं कुछ माने कोई दोष त्रुटि की बात कहीं ही नहीं जा सकती और वो भी अपनी दृष्टि है वो तो एक अच्छा। अलग दूसरे तरह का सवाल है हाँ। तो इसलिए तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक घटना पूरे नाटक मेरे नाटक से संबंध नाटक और संबंध से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मुझे हमेशा राकेश से मैं उनको जानता नहीं था उसके पहले अच्छा वो मेरी अच्छे शायद एक बार मैंने उनको किसी गोष्ठी में देखा, देखा था और कहानीकार के रूप में मेरे मन में कुछ बहुत अच्छी उम्मीद की नहीं थी ये एक हद तक, तक यूँ भी मैं कहानी का बहुत अच्छा पाठक नहीं हूँ कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं लगती है ज़्यादातर मुझे कमर्शियल लगती हैं कहानियाँ जो लिखी जाती हैं और कहीं कहीं और कहानी ये, ये भी एक एहसास होता था कहीं उस वक्त जो आलोचक के रूप में मेरी एक तरह की दृष्टि और बात रही भी है मैं कहता भी रहा हूँ कि कहानी में क्योंकि कहानी की पत्रिकाएँ कमर्शियल होती हैं ज़्यादातर तो वो उसका दबाव साहित्यिक विधाओं में सबसे ज़्यादा कहानी पर होता है बहरहाल तो एनी जो उस कारण रहा हो राकेश के बारे में मैं कुछ भी जानता नहीं था खास एक आध बार शायद मैंने उनको देखा था उस नाटक के उसके बाद से मेरी उनसे दोस्ती आ, हाँ भी परिचय हुआ और ऊपरी यहाँ आके रहने में लगे हमारी फिर उनसे बहुत घनिष्ठता हुई उनके निजी जीवन से संबंधित बार बारे में राकेश के जीवन के बारे में लिखा कि उनके ऊपर तो एक लेख मेरा है बड़ा सा एक लेख है उनके सारे नाटकों अच्छा। नटरंग वो एक बड़ा, एक बड़ा बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत भी थी अच्छा तो बात हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपने जो बात पूछी हुई है कि उसका उस, उसके स्थापना के पहले जो नाटक रंगमंच की स्थिति थी और उसकी स्थापना के बाद से क्या कोई फर्क हुआ या नहीं हुआ किसी चीज़ का कोई योगदान हो या ना हो असल में बातें तो हमारे आप बहुत कर सकते हैं घंटों घंटों बैठे कर सकते हैं मगर फिर भी थोड़े से कुछ जरूरी मुद्दे जिनके ऊपर आपके विचार चाहते हैं वो जान लें फिर समय सुविधा जब जब मिलती रहेगी कुछ बातचीत करते रहेंगे हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपनी स्थापना में ही एक बड़ा विवाद पूर्ण कार्य है पहले नाटक या कि पहले नाटक के बारे में प्रशिक्षण इस अंतर विरोध से ये सारी चीज़ शुरू हुई थी कि बहस तब भी थी उस उस राष्ट्रीय सेमिनार में भी थी उसके बाद जब वो योजना कार्यान्वित होने लगी तब भी रही तो ये अंतर विरोध उस स्थिति में है पर देखिए मेरी राय ये है कि प्रशिक्षण संस्थान का उपयोग तभी वास्तविक और पूरा हो सकता है जब उस प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिए साधन उपलब्ध हों जो हमारे देश में सब जगह पूरी तरह से उपलब्ध भी नहीं है आ, हमारे राशिनाथ